अब ये पैंट इंग्लैंड में पहनने की परंपरा चौदवी पंद्रहवीं शताब्दी से आई और वो चौदह पंद्रहवीं शताब्दी के पहले बड़े दुखों में रहते थे क्योंकि पैंट इजाद नहीं हुई थी तो वो चर्म खाल लपेट के रहा, रहा करते थे फिर पैंट आई क्यों आई ठंड बहुत पड़ती है साल में छ महीने आठ महीने सूरज नहीं निकलता बर्फीली हवाएं चलती हैं तो बर्फीली हवाएं पैर के अंदर से घुस जाए तो सारा ठंडा हो जाता है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 तो उन्होंने अपनी परंपरा लाई और यूरोप में एक बड़ी पुरानी परंपरा है टाई लगाने की और वो आई इसलिए मैंने इस पर थोड़ा खोज किया पुराने उनके दस्तावेज देखे हैं तो मुझे इतनी हंसी आती है कहने में कि बहुत ज्यादा ठंड होती है ना तो सर्दी जुकाम बहुत होता है तो नाक बहती रहती है हमेशा तो उनके यहाँ पुरानी परंपरा ये थी कि कागज रखते थे जेब में पोछ पोच के हर समय नाक सड़ूक सोड़क सोड़ो सड़क तो पोछा रख लिया पोछा रख लिया वे भी रखते हाँ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 45 डिग्री हैं इस में। इसको अपने जीवन से ये अंग्रेजी भूषा का मोह छोड़िए और कोट भी तो पहनते हाँ, गर्मी में और गर्मी में कोट पैतालीस सैतालीस डिग्री ता, तापमान और मुझे इतनी तकलीफ होती है ये देखकर कि दूल्हे राजा घोड़ी पे चढ़ के बैठे हैं थ्री पी सूट चढ़ाए हुए गर्मी में 45 डिग्री 50 डिग्री में कहा जा रहे हैं जी शादी करा कराने जा रहे है मूर्खाधिपति दिखाई देता है वो मूर्खों का भी अधिपति थ्री पी सूट और टाई और घोड़े पे चढ़ के आपको मालूम है घोड़े पर चढ़कर बैठने की यह पोशाक नहीं है टाई सूट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 और ये गरम कोट और काला सेक्सुअल डिसऑर्डर्स पैदा होते हैं है है। पहन, ये, है। ये तो साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है अब आप टाई बांधते हैं ना तो यहाँ जो आपकी नशे है